महाभारत स्त्री पर्व सप्तशोध्याय दुर्योधन तथा तो उसके पास रोती हुई पुत्र को देखकर गांधारी का श्री कृष्ण के समुख विधन दृष्टवा गोक कर्षिता सहसान पद भूम छिंडे व कदली मधे वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय दुर्योधन को मारा गया देखकर शोक से पीड़ित अंधारी वन में कटे हुए केले के वृक्ष की तरह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी च तो लब्ध्वा पुनः संज्ञा चा विकृष चल दुर्योधनमिप्रेक्षित चाधारे कृपण पर आहा पुत्रे सौकाकुलेन्द्रिया पुनः होश में आने पर अपने पुत्र को पुकार पुकार कर वे विलाप करने लगी दुर्योधन को खून से लतपथ होकर सोया देख उसे से लगाकर गांधारी दीन होकर रोने लगी। उनके सारे व्याकुल हो उठी थी, थी वे शोक से आतुर हो हा पुत्र हा पुत्र कहकर कर विलाप करने लगी सुगोढ़ हार निष्क विभूषितम वा नेत्र के गले की विशाल हड्डी मांस से छिपी हुई थी उसने गले में हार और पहन रखे थे। उन आभूषणों से विभूषित बेटे के वक्षस्थल को आंसुओं से शीशती हुई गांधारी शोकाग्नि से संतप्त हो रही थी समीपे सम इधम वचनम अब्रभेद उपस्थित संग्रहे नाम संचये विभूं माम वाष्ण प्रांजलिप्तम समुद्ध जय्वास में खड़े हुए श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने लगी विष्णुनंदन प्रभो भाई बंधुओं का विनाश करने वाला जब यह भीषण संग्राम उपस्थित हुआ था उस समय इस निपश्रेष्ठ दुर्योधन ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा माता जी कुटुम्बीजनों के इस संग्राम में आप मुझे मेरी विजय के लिए आशीर्वाद दें जानते सर्व अहम सभ्यसनागम अब्रम पुरुष व्याघ्र यथोध धर्मस्तो जय पुरुष सिंह श्री उसके ऐसा कहने पर मैं यह सब जानती थी कि मुझ पर बड़ा भारी संकट आने वाला है तथापि मैंने उससे यही कहा जहां धर्म है वही विजय है यथाचयुद्यमानम न वही महुत्र धुवम शस्त्र जिता प्राप्त प्रभु बेटा शक्तिशाली पुत्र यदि तुम युद्ध करते हुए धर्म से मोहित न हो तो निश्चय ही देवताओं के समान शस्त्रों द्वारा जीते हुए लोगों को प्राप्त कर लोगे इतव अभ्रुवम पूर्वम नहितम शोचाम वै प्रभो धित्राष्ट्रम तो शोचामी कृपणम भत बांधव प्रभो यह बात मैंने पहले ही कह दी थी इसलिए मुझे इस दुर्योधन के लिए शोक नहीं हो रहा है मैं तो इन दीन राजा धित्राष्ट्र के लिए शोक मग्न हो रही हूँ जिनके सारे भाई बंधु मार डाले गए अमरशनम शुधाम श्रेष्ठम युद्ध दुर्मदम शयानम वीर सैने पश्य माधव में सुतम माधव अमरशील योद्धाओं श्रेष्ठ अस्त्र विद्या के ज्ञाता रण दुर्म तथा वीर से पर सोए हुए मेरे इस पुत्र को देखो तो सही यो यभि परम तप यो यं पश्य सुसहित पर्जम शत्रुओं को संताप देने वाला जो दुर्योधन मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आगे आगे चलता था वही आज यह धूल में लौट रहा है काल के इस उलटफेर को तो देखो जो गतिम ध्रुवम दुर्योधन तथा मुखर से निश्चय ही वीर दुर्योधन उस उत्तम गति को प्राप्त हुआ है जो सबके लिए सुलभ नहीं है क्योंकि जब वीर से पर सामने मुह के सो रहा है यमपुरा पुरापर्युपासी द्रमयंते वर स्त्रियम वीर सैने सुप्तम द्रमयंत शिवा शिवाह पूर्व काल में जिसके पास बैठकर सुंदरी स्त्रियॉँ उसका मनोरंजन करती थीं वीर सैया पर सोए हुए आज उसी वीर का ये अमंगल कारणी मन भलाव करती हैं यमपुरा पुरा पर्युपासी रमयंते महिक्ष मही वृद्धास्तम पर्युपा जिसके पास पहले राजा लोग बैठकर उसे आनंद प्रदान करते थे आज मरकर धरती पर पड़े उसी वीर के पास गिद्ध बैठे हुए हैं यम पुरा ब्रजन रम्यूप जीवंती पक्ष बजन पक्षिण पहले जिसके पास खड़ी होकर युवतियाँ सुंदर पंखे झला करती थी आज उसी को पक्षीगण अपनी पाखों से हवा करते हैं ऐसे ते महाबाह बलवान सत्य विक्रम ने संखे भीमसेन महाबाहु पराक्रमी बलवान वीर दुर्योधन के द्वारा गिराया जाकर में सिंह महाबाहक मारे हुए गजराज के समान सो रहा है पश्य दुर्योधन कृष्ण शयानमोक्षित गृज भारत श्री कृष्ण भीमसेन की चोट खाकर खून से लटपत हो गरा लिए धरती पर सोए हुए दुर्योधन को अपनी आँख से देख लो अक्षों हृ महााहौ दस चैका च के शव आन यद्य पुरा संख्य सोयना सोनया निधन केसव जिस महाबाहूवीर ने पहले ग्यारह अक्षौणी सेनाओं को जुटा लिया था वही अपने अनित के कारण युद्ध में मार डाला गया एस दुर्योधन शे ते महे स्वासो महाबल शार दूल सिंह के मारे हुए दूसरे सिंह के समान भीमसेन के हाथों मारा गया यह महाबली महाधनुर दुर्योधन सो है विद्रम झवम के पितरम च मंदभाग बालो वृद्धावमान मंदो मृत्यु वसंगत यह मूर्ख और अभागा बालक विदुर तथा अपने पिता का अपमान करके बड़े बूढ़ों की अवहिलना करके पाप से ही काल के गाल में चला गया है नि सपत्ना महीोदशासन हितौ भूमौ पुत्रो वे पृथ्वी यह पृथ्वी पृथ्वी वर्षों तक भाव से जिसके अधिकार में रही है, वही मेरा पुत्र पृथ्वीपति दुर्योधन आज मारा जाकर पर ृथवी धारतराष्ट्रुशासन श्री कृष्ण मैंने दुर्योधन द्वारा शासित हुई इस पृथ्वी को हाथी घोड़े और गौों से भरी पूरी देखा था किंतु वह राज्य चिरस्थायी न रह सका तामेवाद्य महाबापश्याम्यनुशासिता महाबाहू माधव आज उसी पृथ्वी को मैं देखती हूँ कि वह दूसरे के शासन में जाकर हाथी घोड़े और गाय भेड़ों से हीन हो गई है फिर मैं किस लिए जीवन धारण करूँ एदम कष्टतरं पश्य पुत्रम यदि महापर्युपाशंते हताे स्त्रिय मेरे लिए पुत्र के वध से भी अधिक कष्ट देने वाली बात यह है कि स्त्रियॉँ रणभूमि में मारे गए अपने सूरवीर पतियों के पास बैठी रो रही हैं इनकी दैनीय दशा तो देखो प्रकृ केशाश्रोणि दुर्योधन शुभा रूक्म वेदी निभाम पश्य कृष्ण लक्ष्मण मातरम श्री कृष्ण सुवर्ण की वेदी के समान तेजस्विनी तथा तो सुंदर प्रदेश वाली उस लक्ष्मण की माता को तो देखो जो दुर्योधन के शुभ अंक में स्थित हो इस खोले रो रही है नू नमेशा पुरा बाला जीव माने बालामते तो मन पहले जब राजा दुर्योधन जीवित था तब निश्चय ही यह मनस्विन बाला सुंदर बाहों वाले अपने वीर पति की दोनों भुजाओं का आश्रय लेकर इसी तरह उसके साथ सानंद क्रीड़ा करती रही होगी कथम तु तो सतदानदम हृदय वश्यं पुत्रम् रणभूमे मेरा पुत्र अपने पुत्र के साथ ही मार डाला गया है इसे इस अवस्था में देखकर मेरे इस हृदय के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते पुत्र उपजिघ्रंत निंदिता दुर्योधनम तुम्हा परिवार सुंदर जांघों वाली मेरी सती साध्वी भी कभी खून से भींगे हुए अपने पुत्र लक्ष्मण का मुंह सूंघती है तो कभी पति दुर्योधन का शरीर अपने हाथ से पूजती है भरता पुत्र चया मनश्वरी तथा पुत्र चाप्यभिवेक्षर पंच शाखाभ्याहत्याजते क्षण पता त्यू रसी कुरराज्य महाधव पता नहीं यह मनुष्य बहु पुत्र के लिए शोक करती है या पति के लिए कुछ ऐसे ही अवस्था में वह जान पड़ती है माधव वह देखो वह विशाल लोचना बधु पुत्र की ओर देखकर दोनों हाथों से सिर पीटती हुई अपने वीर वीरपति कुर्राज की छाती पर गिर पड़ी है निभारिकात प्रभा मुखमु तपस्विनी कमल पुष्प की भीतरी भाग की सी मनोहर कांति वाली मेरी तपस्विनी पुत्र जो प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित हो रही है कभी अपने पुत्र का मुँह पोचती है तो कभी अपने पति का यदि संते यदि वही श्रुतस्तथाम ध्रुवं लोकान्वापय नृपो बाहुबलार्जिता श्रीकृष्ण यदि वेद शास्त्र सत्य है तो मेरा पुत्र यह राजा दुर्योधन निश्चय ही अपने बाहुबल से प्राप्त हुए पुण्यमय लोकों में गया है इति श्री महाभारती स्त्री पर्वि स्त्री विलाप पर्व दुर्योधन दर्शन ही सत्य दसोध्याय इस प्रकार से महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में दुर्योधन का दर्शन विषय सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ